को सांकर भाष्यार्थ अध्याय शांक्याचार ब्राह्मण तीन स्वप्नस्थान के विषय में मतभेद और उनके स्वयं ज्योतिष तत्व का निश्चय आरामश पश्य तम पश्य कशन तम ना तम बोधे धीपु दिर्वज भवति यमी स न प्रतिप्य अथो खलवा पुर जागृत देश जागृत पश्यतिप्त इत्र ज्योतिर्भवती सोहम भगवते सहस्रम दतामत ऊर्धम विमोक्षा ब्रूहती सब लोग उसके आराम क्रीड़ा की सामग्री को ही देखते हैं उसे कोई नहीं देखता उस सोए हुए आत्मा को सहसा न जगावे ऐसा वैद्य लोग कहते हैं जिस इंद्रिय प्रदेश में यह सोया हुआ होता है उसमें प्राप्त न होने से इसका शरीर से हो जाता है इसे से वह अवश्य ही कोई कोई ऐसा कहते हैं कि यह स्वप्न स्थान इसका जागृत देश ही है क्योंकि जिन पदार्थों को यह जागाने व पर देखता है उन्हीं को सोया हुआ भी देखता है किंतु यह ठीक नहीं है क्योंकि इस अवस्था में यह पुरुष स्वयं ज्योति होता है जनक वह मैं जनक श्रीमान को सहस्त्र मुद्रा देता हूँ अब आगे मुझे मोक्ष के लिए उपदेश कीजिए आराम मारणम आराम मारे माने र निर्मता वासन असात्मन पश्य सर्वे जान ग्राम नगर स्त्रि अन्द्य मिली वसना आक्रीड़नूप्य तश्य कचन कष्टो वर्तते त्यंत दृष्टिगोचरापन्नमी अहोभाग्यहनता लोकस्य यछक्य दर्शनम् मानम न इति पश्य लोक प्रत्यनुक्रोश दर्शयती श्रुति अत्यंत विविता स्वयं ज्योतिरात्मा स्वप्ने स्वप्नेवतीभिप्राय सब लोग इस आत्मा के आराम आरमण अर्थात अक्रीड़ा को जाने इसकी रची हुई वासना रूप क्रीड़ा को देखता है वे ग्राम नगर स्त्री और भक्ष अन्न अन्नरूप वासना निर्मित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 स्वयं ज्योति आत्मा अत्यंत संसर्ग अत्यंतसंसर्गशून्य हो जाता है तम नात बोधि प्रसिद्धरपोक विद्य स्वप्न व्यतिरिक्तत्वे व्यतिरस तमत्म सुप्त आयत सहसा भृश न बोधेत इहुुरव कथय चिकित्सादोक नून तेज पश्य जागृदेहादींद्रिय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 निश्चय ही वे देखते हैं कि आत्मा जागृत देह से उसके इंद्रिय रूप द्वार से निकलकर कर विशुद्ध रूप से बाहर विद्यमान है इसी से उसे सहसा न जगावे ऐसा कहते हैं तथा चोषम पश्यसु बोध्यमानींद्रिय द्वारा सहसा प्रतिबोध्यमान न प्रतिपद्यते इति प्रतिप्यत तदेतदा दुर्भिज भवति यमेस न प्रतिपद्यते देशम इस प्रतिप्यते यद्रियद्वारपेशस्मा शुक्रमहदींद्रिय यश आत्मानर्तिप्यते कदाचि व्यक्त्यान्द्रिय तत आध्य बाधिदोष प्राप्त दुर्भिज दुखभिकर्मता हस्द देहाय दुखेन चिकित्सनीस देहो बतीमा प्रसिद्ध भी स्वप्ने स्वयं ज्योति गम्य से उसमें वे जर्दोष भी देखते हैं सहसा जगाए जाने पर वह एकाएकी जगाया हुआ उन इंद्रिय द्वारों को प्राप्त नहीं हो सकता जिस इंद्रिय द्वार देश को जिस देश से कि वह शुक्र इंद्रिय मात्रा को लेकर हट गया था उस इंद्रिय देश को यह आत्मा फिर प्राप्त नहीं होता इसी से श्रुति कहती है दुर्भिषम हासमयी भवति जिसे कि यह प्राप्त नहीं होता जिस इंद्रिय द्वार देश को जिस देश से कि यह शुक्र इंद्रिय मात्रा लेकर हट गया है उस इंद्रिय देश को यह आत्मा फिर प्राप्त नहीं होता यदि कभी विपरीत रूप से इंद्रिय मात्राओं को प्रविष्ट कर देता है तो अंधत्व बधिरत्व आदि दोष की प्राप्ति होने पर इस देह के लिए दुर्भिज्य कष्ट कर वैद्य क्रिया हो जाती है अर्थात तब यह देह कठिनता से चिकित्सा के योग्य हो जाता है अतः प्रसिद्धि से भी स्वप्न में इसकी स्वयं प्रकाशता ज्ञात होती है स्वप्नों भूतिक्रां मृत्यो रूपीति तस्मा स्वप्ने स्वयं ज्योतिरात्मा अथो अभी खल्वन्य आहु जागृतदेशवाई सेवन न संध्यम स्थातर परलोकाभ्यातिरिक्त किंत इहलोक जागृतदेश स्वप्न होकर शरीरादि मृत्यु के रूपों से पार हो जाता है इसलिए स्वप्न में आत्मा स्वयं ज्योति है इसे से अवश्य ही कोई कोई लोग कहते हैं कि यह जो स्वप्न है इस आत्मा का जागृत देश ही है यह लोक और परलोक से भिन्न कोई संधेह स्थान नहीं है तो फिर क्या है यह लोक अर्थात जागृत देश ही है यद्यव किंचात शिणवृतो यदती यदा जागृत देश एवायम स्वप्न तदयम आत्मा कार्य करेभ्यो नवृत्तस्थर्मिश्रीभूत अतो न स्वयं ज्योतिरात्मा स्वयं ज्योतिषाधनाय अन्े आहु जागृतदेशवाशेषी तेतुमाचख्यते जागृतदेश पदार्थ जाता जागृत पश्य लौकिक तान्य सुप्तोपि सुप्तोपी पशती थी यदि ऐसी बात है तो इससे क्या हुआ इससे जो होता है सो सुनो यदि यह स्वप्न जागृत देश ही है तो उस समय यह आत्मा देह और इंद्रियों से पृथक नहीं होता उनसे मिला ही रहता है अतः आत्मा स्वयं ज्योति नहीं है इसलिए उसके स्वयं ज्योतिष को बाधित करने के लिए कोई लोग कहते हैं कि यह उसका जागृत देश ही है उसकी जागृत देशता में वे यह हेतु बतलाते हैं क्योंकि लौकिक पुरुष जागृत देश में जिन हाथी आदि पदार्थों को देखता है उन्हीं को वह स्वप्न में भी देखता है तस् इंद्रियों पर उपरतेसु इंद्रियसु स्वपना पश्य तस्मा नान्य ना तत्र संभवों तदुक्तम न तत्र रथा न रथयोगाद तस्माद्राय पुरुषः स्वयं ज्योतिर्भवत्येवा यह ठीक नहीं है क्योंकि उस समय इंद्रियां उपरत हो जाती हैं इंद्रियों के उपरत होने पर ही पुरुष स्वप्न देखता है इसलिए उस अवस्था में किसी अन्य ज्योति का होना तो संभव नहीं है इसी से कहा है वहाँ न रथ है न रथ योग है इत्यादि इसलिए इस अवस्था में यह पुरुष स्वयं ज्योति हो, होता ही है स्वयं ज्योतिरात्मा अस्तिति स्वप्न निदर्शन प्रदर्शित अतिक्रमती मृत्यो रूपी च्रमेण संचरन निहलोक परलोकादीन हनलोक परलोकादी व्यतिर तथा जागृतस्वनकुलाभ्यातिर त्रमसंचारा न प्रतिपादितम् याग्यवल अतो विद्या सहस्रम दधाताह जनक सोहमे बोधितया भगवते तोभ्यँ सहस्रम दधा विमोक्ष काम प्रश्नोभिप्रेत तदुपयोग्यद्यादेश अतस्ता समस्त काम प्रश्न निर्णय निर्णयश्रवणे विमोक्षा जाता ब्रूहिति ये संसारा विप्रमुच्चेय तत्प्रसादा विमोक्ष पदार्थ देश निर्णय हेतु सहस्रदानम स्वयं ज्योति आत्मा है यह बात स्वप्न के दृष्टांत से दिखा दी दि गई और यह भी दिखा दिया गया कि वह मृत्यु के रूपों को पार कर जाता है वह क्रमशः एहलोक और परलोकादि में संचार करता हुआ भी एहलोक और परलोकादि से व्यतिरिक्त है तथा जाग्रत और स्वप्न के शरीरों से पृथक है और उनमें क्रमशः संचार करने के कारण नित्य भी है ऐसा याज्ञवल्क ने प्रतिपादन किया अथा विद्यादान से उर्ण होने के लिए जनक ने मैं आपको सहस्त्र मुद्रा देता हूं ऐसा कहा आपके द्वारा इस प्रकार उपदेश किए जाने पर मैं आपको सहस्त्र मुद्रा देता हूं अब मुझे अपने मनोवांचित प्रश्न मोक्ष के विषय में सुनना अभिष्ट है यह आत्म प्रत्यय का उपदेश मोक्ष या सम्यक बोध में उपयोगी है अतः उसका साधन करने के कारण यह उस यथार्थ बोध का एक देश अंग ही है इसलिए समस्त इच्छित प्रश्नों का निर्णय सुनने के द्वारा मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ अब आगे मोक्ष के लिए उपदेश कीजिए जिससे कि आपकी कृपा से मैं संसार से विमुक्त हो जाऊँ यह सहस्त्रदान तो जो विमोक्ष पदार्थ के एक देश का निर्णय किया गया है उसके लिए है युद्ध प्रस्तुत आत्मनिवाय इति तत्प्रत्यक्षतः प्रतिपादित अं पुरुषः स्वयं इति स्वप्ने तुक्त स्वप्नों भूम लोकमतीक्रामती मृत्यो रूपाणी त्री दास ते मृत्यो रूपतिक्रामती न मृत्यु प्रत्यक्षम है तत्त स्वप्ने कार्यक्रम व्या मोद्रासर्शन तस्मा नून नैवाय मृत्युमतिक्रामती आत्मनिवाय ज्योतिषा से इस प्रकार जिसका प्रस्ताव किया था उसका स्वप्न में यहाँ यह पुरुष स्वयं ज्योति होता है इस प्रकार प्रत्यक्षता प्रतिपादन कर दिया किंतु तो ऐसा जो कहा कि यह स्वप्न होकर इस लोक को अतिक्रमण कर जाता है मृत्यु के रूपों को पार कर जाता है उससे आशंका रहती है कि वह मृत्यु के रूपों को ही पार करता है मृत्यु को पार नहीं करता स्वप्न में देह और इंद्रियों से ज्यावृत हुए पुरुष को भी आनंद और भय आदि का दर्शन होता है यह बात प्रत्यक्ष भी है अतः निश्चय ही यह मृत्यु का अतिक्रमण नहीं करता कर्मणो हि मृत्यो कार्य मोदना दृश्यते यदि च मृत्युना बद्ध स्वभावतः ततो विमोक्षो नोपदे न ही स्वभा विमुच्यते अस्य अथ स्वभावो न स्वभा मृत्यो तस्मा मोक्ष उपपत्ते यथाश मृत्युरात्मियो धर्मो तथा प्रदर्शनाय अत ऊर्धा बृहृत्यवनक पर्यनयुक्त याग्ञवल दर्शयया प्रवते आनंद और भय आदि कर्मरूप मृत्यु के ही कार्य देखे जाते हैं यदि यजीव स्वभावतः मृत्यु से ही बंधा हुआ है तो इसका मोक्ष होना संभव नहीं है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 सवा एश एक सवा चरित्वा यहस््वा चल्वा दृष्टि पुण्य पापम चुनः प्रति प्रतीय न्याय द्रवती स्वप्नाय सचिप्यनवागतस्तेन भवो हम पुष्म याज्ञवल सोहम भगवते सहस्रम ददाम ऊर्धम ब्रूहित वह यह आत्मा इस सुसुप्त में रमन और विहार कर पुण्य और पाप को केवल देखकर जैसे आया था और जहाँ से आया था पुनः स्वप्न स्थान को ही लौट जाता है वहाँ वह जो कुछ देखता है उससे असंबद्ध रहता है क्योंकि यह पुरुष असंग है जनक याज्ञवल्क्य यह बात ऐसी ही है मैं श्रीमा को सहस्र मुद्रा देता हूँ इससे आगे भी मोक्ष के लिए ही उपदेश कीजिए स वै प्रकृत स्वयं ज्योति पुरुष एष यदर्शिता एक त्रसादे सम्यक प्रसिदतस्मति जागृति देहेन्द्रिय व्यापार सतसतज्ञवा कालुष्यम तेभ्यो विप्रमुक्त ईशत प्रसिदति स्वप्ने इं सुसुप्ते सुसुप्ते सम्य इत्यतः सुसुप्त संप्रसाद उच्यते तेनो हि सदा इति सर्वान्ती इति दष्टा वक्षति सुप्तस्थान सुप्तस्थ आत्मा वह यकृति स्वयं ज्योतिपुरशी स्वप्नावस्था में प्रदर्शित किया है इस संप्रदा सम्प्रसाद में इसमें पुरुष सम्यक प्रकार से प्रसाद युक्त प्रसन्न होता है इसलिए सुसुप्त को सम्प्रसाद कहते हैं जागृत अवस्था में जो देह और इंद्रियों के सैकड़ों व्यापारों के संबंध से हुआ क्लेश था उसे छोड़कर उन देह और इंद्रियों से मुक्त हो जाने के कारण स्वप्न में वह थोड़ा प्रसन्न होता है किंतु इस सुसुप्तावस्था में वह सम्यक्त या प्रसन्न हो जाता है इसलिए सुसुप्ति को समप्रसाद कहते हैं सुसुप्तस्थ आत्मा के विषय में श्रुति उस अवस्था में वह संपूर्ण शोकों से भार हो जाता है जल में प्रतिबिंब के समान एक ही दृष्टा है ऐसा कहेगी भी शंकर भाष्य में प्रायः अनेकों जगह सुसुप्त के दृष्टांत से मुक्त आत्मा के स्वरूप का कुछ आभास दिया गया है इसमें कुछ लोग इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि सुसुप्तावस्था में स्थित और मुक्त पुरुष की प्रायः एक ही स्थिति होती है किंतु ऐसा समझना भारी भूल है मुक्त पुरुष का अभी अवस् सभी अवस्थाओं और स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर से भी सदा के लिए संबंध छूट जाता है उनके सभी माइक बंधनों का अत्यंत अभाव हो जाता है लोग दृष्टि में उसके शारीरिक व्यवहारों की प्रतीत होती रहने पर भी मुक्त पुरुष का उनसे कुछ भी संपर्क नहीं रहता परंतु सुसुप्ति एक अवस्था है जो स्वयं बंधन है अतः सुसुप्त जीव की मुक्त आत्मा के साथ कोई वास्तविक सामान्यता नहीं है इसका दृष्टांत इसलिए दिया जाता है कि जिस प्रकार मुक्त आत्मा सभी प्रकार के हर्ष शोक आदि विकारों से सदा के लिए संबंध रहित हो जाता है उसी प्रकार सुसुप्त जीव भी कुछ क्षण के लिए हर्ष शोक आदि के अनुभूति से रहित होता है क्योंकि उस समय वह अव्याकृत माया के अंशभूत कारण शरीर के सहित ही ब्रह्म में स्थित होता है इसलिए उसे कुछ भान नहीं होता यदि वास्तव में मुक्त किसी ही उसकी स्थिति होती तो पुनः संसार में उसका प्रत्यागमन नहीं होता अतः सुसुप्त के सुख को मोक्ष सुख मानकर उसके अनुभव के लिए रात दिन सोए पड़े रहने की फूल कभी नहीं करनी चाहिए